हाँ? पंचम में हाँ. बोलो हाँ हाँ हाँ वो जो वहाँ कुछ पाप पूर्ण नहीं लेते हैं तो आप ऐसा है ना कि वो अपनी आत्मा कुछ करता नहीं है आत्मा को अकर्ता माना जाता है तो कुछ स्वीकार भी नहीं करता है है है लेता भी नहीं है, देता भी नहीं है ये सभी प्राय से वहाँ पर रहा था और जब भोक्तारम कहेंगे, कहेंगे तो फिर उपाधि को लेकर समझ लेंगे जब भोक्ता कहेंगे तो उपाधि को लेकर के और उपाधि रही तो शुद्ध आत्मा को लेंगे, तब फिर लेंगे। को तो फिर वो ले लेंगे होंगे वो तो नहीं सांकर सिद्धांत में तो तो तो जब वो है है तो है उसको जीव किसी नहीं कह सकते तो ब्रह्म है। अपना ब्रह्म अपना स्वरूप भी क्या प्रथम हुआ है कल तो यहाँ पर बताया था जो कर्म फल का आश्रय ना लेकर के कर्तव्य कर्म को करता है जो कर्म फल का आश्रय न लेकर के अर्थात कर्म के फल कर्म के फल में तृष्णा रहित होकर के जिसकी कर्म के फल में तृष्णा नहीं है कर्म के फल में तृष्णा रहित होकर के जो कर्तव्य कर्म को करता है कर्म के फल में उसकी तृष्णा नहीं है पर कर्म छोड़ता नहीं है बल्कि कर्म को करता है कार्यम कर्म करो कर्तव्य कर्म को करता है तो सन्यासी वो सन्यासी है वह योगी है यहाँ सन्यासी क्यों कहा क्योंकि कर्म फल की तृष्णा का त्याग कर रहा है कर्म फल की सन्यासी कह दिया मुख्य सन्यासी तो चतुर्थाष्टी है या मुख्य सन्यासी नहीं है ऐसा भाष्य में आया था तो इस कर्म फल की तृष्णा का कर त्याग करने के कारण इसे सन्यासी कहा गया है और इसीलिए इसको योगी कहा गया है ठीक है और अग्नि का त्याग करने वाला तथा क्रियाओं का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है और योगी नहीं है ऐसा इसकी प्रशंसा में कहा गया किसकी जो कर्म फल की कृष्णा का त्याग करके कर्तव्य कर्म को करता है तो इसको सन्यासी और योगी कहा गया यहाँ भाष में शंका उठाई जा रही है कि श्रुति स्मृति और योग शास्त्रों में सन्यासी किसे कहा गया है जो अग्नि अग्नि से रहित है और क्रिया से रही थे। क्रिया थे तो है क्रिया से दान तप आदि क्रियाएं ग्रहस्थों की हैं, सन्यासियों की नहीं, नहीं है और कल बताया था ना कि वैदिक धर्म के अनुसार गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने के पश्चात अग्नि का आधान करना पड़ता है जिसके द्वारा अग्नि होता कर्म संपन्न होते हैं। और सन्यास लेने पर क्या होता है इस अग्नि का परित्याग हो जाता है जो गृहस्थ आश्रम से संन्यास लेगा और जो पहले से सन्यास लेता है वो अग्नि का आधान ही नहीं प्राप्त होता है इस प्रकार सन्यासी कैसा होता है अग्नि रहित तो अपंक्ति लगाएंगे यहाँ पर शंका है ननु से निरग्नि अक्रिया से अग्नि से रहित और क्रिया क्रिया से रहित व्यक्ति के लिए ही श्रुति स्मृति तथा योग शास्त्रों में सन्यासित्व चाह योगित्व प्रसिद्धम संन्यासित्व योगित्व प्रसिद्ध सन्यासित्व तो और योगित्व किसका प्रसिद्ध है अग्नि रहित और क्रिया रहित मनुष्य का संयासित्व किसका प्रसिद्ध है अग्नि रहित और क्रिया रहित मनुष्य का क्या प्रसिद्ध है सन्यासित और योगित्व तो। किसमें प्रसिद्ध है अग्नि रहित और क्रिया रहित व्यक्ति का ही श्रुति स्मृति और योग शास्त्र में सन्यासित और योगित्व प्रसिद्ध है संन्यासित्व योगित्व प्रसिद्ध अब यहाँ पर जो आया है ना प्रथम श्लोक में कि कर्म फल का आश्रय न लेकर के जो कर्तव्य कर्म को करता है तो जो कर्तव्य कर्मों को करता है कर्तव्य कर्मों को करने वाला जो गृहस्थ व्यक्ति है वो अग्नि रही होगा कि अग्नि वाला होगा अग्नि वाला, वाला होगा और क्रिया रही नहीं होगा ये तो तप दान आदि क्रियाओं को करने वाला है पंक्ति अब लगाइए यह पर सागने सक्रिय से यहां पर अग्नि वाले और क्रिया वाले का यहाँ अग्नि वाले और क्रिया वाले का अप्रसिद्ध संन्यासी तौर योगित्व कथम उचित कैसे कहा जाता है श्रुति स्मृति और योग शास्त्र में सं किसका प्रसिद्ध है और का और इसका साग्नि और सक्रिय का प्रसिद्ध है संयासी योगित तो योगित्व अथवा अप्रसिद्ध है तो लगाइए यह साग्ने सक्रिय अप्रसिद्ध अप्रसिद्धम संन्यासी कथम उच्यते यहाँ पर अग्नि वाले और क्रिया वाले मनुष्य का अप्रसिद्ध सन्यासी और योगित्व तो कैसे कहा जाता है ठीक है तो ये अप्रसिद्ध है ना तो ये कैसे कहा जाता है तो क्या कहना चाहिए ये हुँ? नहीं कहना चाहिए है ना नहीं कहना चाहिए तो कहा गया तो क्यों कहा गया कैसे कहा जाता है किस प्रकार कहा जाता है ऐसा कस लग्नि पंक्ति हाँ अब देखेंगे शंका हो गई समाधान है इस दोषाना यह दोष नहीं है क्या दोष क्या नहीं है कि अग्नि वाले और क्रिया वाले को सन्यासी और योगी कहना अग्नि वाले और क्रिया वाले मनुष्य का सन्यासी तो योगी तो कथन ये दोष नहीं है क्यों नहीं है तो भाषिककार बताते हैं कयाचित गुणवृत्तिया किसी गुण की विद्यमानता के होने से किसी गुण की किसी गुण की विद्यमानता होने के कारण भगवान को दोनों कहना इष्ट है या दोनों का संपादन करना इष्ट है दोनों को संन्यासित और योगित्व तो, तो संसित और योगित्व तो दोनों का संपादन करना इष्ट है किसमें कर्मी में किसी गुण की विद्यमानता होने से किसी गुण की विद्यमानता होने से संयासित और योगित्व तो दोनों को दोनों का कथन करना भगवान को इष्ट है किसमें किसमें सन्यासी तो योगित्व का कथन करना कर्मी में या कर्मी के लिए सन्यासी तो योगित्व दोनों का कथन करना भगवान को इष्ट है किस कारण किसी किसी गुण की विद्यमानता होने से मतलब उस कर्मी में कोई ऐसा गुण विद्यमान है जिस गुण के विद्यमान होने से भगवान उसको सन्यासी और योगी कह रहे हैं तो तत्क हुआ कैसे वो गुण की विद्यमानता कैसे हुआ कैसे यह प्रश्न हुआ तो इसका उत्तर कहा जाता है कर्म फल संकल्प सन्यासात कर्म फल के संकल्प का त्याग करने के कारण है। कर्म फल के संकल्प का त्याग है? करने के कारण है? कर्मी का संयासी है ना कर्म करने वाले को सन्यासी कहा है तो कर्मी का तो क्यों है कर्म फल के संकल्प का त्याग करने के कारण तो ये कर्म फल के संकल्प का त्याग कर्म फल के संकल्प का त्याग करना एक गुण हो गया ये क्या हो गया गुण समे विद्यमान है कर्मी में ठीक है तो कर्म फल के संकल्प का त्याग करने के कारण है कर्मी का सन्यासित्व कर्मी का सन्यासित्व है कर्म करने वाले का सन्यासित्व है सन्यासित्व क्यों उसका कर्म फल के संकल्प का त्याग करने के कारण तो वो सन्यासी कह सकते हैं उसको कौन जो कर्म फल के संकल्प का त्याग करके कर्म कर रहा है उसको क्या कह सकते है सन्यासी कह सकते सन्यासी का है ना भगवान ने और योगी क्यों कहा तो लगाइए क्या योगांगत्व ने कर्मानुष्ठान क्या योगांगत्व ने कर्मानुष्ठान्त योगित्व योगित्व आगे लिखा है ना और कर्म योग के अंग रूप से कर्म का अनुष्ठान करने के कारण पंक्ति लगेगी क्या क्या योगांगत्व ने कर्मानुष्ठान योगित्वम और योग का अर्थ यहाँ पर कर्म योग है कर्म योग के या नहीं यहाँ योगांग है ना तो योग से ध्यान योग लेना है यहाँ पर योग से क्या लेना है ध्यान हाँ, योग का अंग क्या है कर्म हाँ, कि कर्म करने से क्या होता है ध्यान योग की सिद्धि होती है क्यों कर्म करते करते जैसे जैसे अंत करण की शुद्धि होती है वैसे वैसे ध्यान में एकाग्रता आने लगती है तो ध्यान योग का अंग कौन है कर्म तो चार योगांग और ध्यान योग के अंग रूप से कर्म का अनुष्ठान करने के कारण ध्यान योग के अंग रूप से कर्म का अनुष्ठान करने, करने के कारण ध्यान के अंग रूप से कर्म का अनुष्ठान कौन करेगा कर्मी? तो इसलिए कर्मी को क्या कहेंगे योगी पंक्ति तो लगाएंगे ध्यान योग के अंग रूप से कर्म का अनुष्ठान करने के कारण योगी तो लिखा नीचे की उसके क्या है कर्म योग के अंग से नहीं किसके अंग से ध्यान योग के ध्यान योग के अंग रूप से कर्म का अनुष्ठान करने के कारण का कर्मी का योगित्व हाँ। कर्मी का हाँ कर्मी का योगित्व तो मतलब कर्मी को क्या कहते हैं योगी योगी का मतलब है ध्यान योगी योगी क्या मतलब है तो कर्मी को योगी क्यों कहा गया है ध्यान योग के अंग रूप से कर्म का अनुष्ठान करने के कारण उसे क्या कहे योगी लगाई इतना अब देखना हुआ तो सन्यासी क्यों कहते हैं कर्म फल के संकल्प का त्याग करने के कारण कर्मी का तो है या कर्म कर्मी सन्यासी है और उसको योगित्व क्यों है या उसे योगी क्यों कहते हैं क्योंकि योग के अंग रूप से कर्म का अनुष्ठान करने के कारण वह योगी है या उसका योगित्व है तो योगी कहने के दो कारण एक कारण तो ये हो गया ना ध्यान योग के अंग रूप से कर्म का अनुष्ठान करने के कारण योगित्व और दूसरा कारण देखेंगे वह चित्त विक्षेप हेतु तो कर्म फल संकल्प से परित्यागात योगित्व अथवा चित्त के विक्षेप का कारण है चित्त की चंचलता का कारण क्या होता है कर्म फल का संकल्प कर्म फल का कर्म के फल का संकल्प होता है कैसा कि मैं इस कर्म को कर रहा हूँ और इस कर्म का यह फल हमको मिलेगा है ना न इस फल की प्राप्ति के लिए मैं कर्म कर रहा हूँ तो इस कर्म से क्या होगा ये फल हमको प्राप्त होगा तो इस प्रकार कर्म के फल का जो संकल्प होता है कि फल की कर्म के फल का जो संकल्प होता है वो संकल्प क्या होता है चित्त के विक्षेप का हेतु होता है यदि कर्म के फल का संकल्प ना हो कर्म के फल प्राप्त करने की इच्छा ना हो तब तब कोई दुख होगा क्या तब कोई भी दुख है? नहीं होगा तो चित्त में भी कोई चंचलता नहीं आएगी अब आशा लगी रहती है कि इस कर्म का हमको यह फल मिलेगा और वो जब फल नहीं मिलता है तो क्या होता है चित्त में भारी विक्षेप होता है विक्षेप तो पहले से रहता है कि ये मिलेगा ये मिलेगा आशा लगी रहती है और यदि कर्म के फल की इच्छा नहीं है किसी कर्म के किसी भी फल की इच्छा नहीं है तो कोई चित्र अच्छा से ही किसी लाभ की इच्छा से ही व्याकुलता होती है वह चित्त विक्षेप हेतु अथवा चित्त की व्याकुलता के कारण है चित्त की व्याकुलता का कारण कर्म फल के संकल्प का परित्याग होने के कारण योगित किसका कर्मी का अथवा चित्त के विक्षेप के कारण कर्म फल के संकल्प का परित्याग करने के कारण कर्मी का योगित्व तो योगी कहने के दो कारण हुए एक तो ध्यान योग के अंग रूप से कर्म का अनुष्ठान करने के कारण योगी है वो और दूसरा चित्त चित्तु कर्म फल के संकल्प का परित्याग करने के कारण वह योगी है इति उभयम गौणम इस प्रकार उसका संन्यासित्व और योगित्व दोनों गौण है दोनों क्या है गौड़ जैसे वन में जो चतुष्पाद प्राणी रहता है हिंसक दूसरे पशुओं को मारकर खाता है उसे कहते हैं सिंह तो वो तो सिंह कैसा है मुख्य सिंह है अब किसी कोई बालक है वो बहुत बलवान है वीर है तो उसको क्या कहते हैं सिंह तो ये जो सिंह है सिंह से कहा जा रहा है तो मुख्य रूप से कहा जा रहा है गुण रूप से तो किसी गुण की विद्यमानता होने के कारण इसे भी सिंह कहते हैं क्या है? वीरता क्रूरता सूरता इन गुणों के कारण इसको क्या कहते हैं सिंह गौण रूप से कहते हैं ना वैसे कर्मी को जो सन्यासी और योगी कहा गया है वो कैसे कहा गया गौ? इस प्रकार कि दोनों गौण गौण से हैं क्या सन्यासी तोर? योगी भी भी भी। सन्यासी तोर योगी तो दोनों गौण है अब देखेंगे ना पुनः मुख्यम कि ऐसा लगाएंगे कि फिर मुख्य मुख्यम सन्यासी क्या योगित्व ना विपरेतम की इस, इस ऐसा जोड़ना कर्मिणा कि कर्मी का मुख सन्यासी तो मुख योगी तो मान्य नहीं है न विप्रेतम या न इष्टम कर्मी का मुख सन्यासी तो और योगी तो मान्य मुख्य रूप से सन्यासी नहीं है कर्मी और मुख्य रूप से योगी नहीं है एतम तम अर्थम दर्शय तुम आर्थ को दिखाने के लिए कहते हैं या इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए कहते हैं ये नहीं सोचना की वस्तु यही सन्यासी है यही योगी है ना तो ये गौड़ रूप से इसको कह दिया है वस्तुता यह नहीं है इस किस को दिखाने के लिए भगवान कहते हैं देखना पड़ो। यम प्राहु पड़ोस पांडव संकल्पो योगी कशन यम इति प्राहु योगम तम विधि पांडवा यम संन्यासमी प्राहु योगम तम विधि पांडवा न ही असन्न्यस्त संकल्प न ही असन्या संकल्प योगी भवति कश्चना तीन चार पंक्तियां वास्तव की पड़ जाइए फिर अन्वय बता देंगे हम आपको यम है ना श्लोक में यम से वास्तव देखिए क्या लेते हैं सर्व कर्म तदफल परित्याग लक्षण परमार्थ संसम इति प्रा यम कर्य क्या है सर्व कर्म तत्फल परित्याग लक्षणम परमार्थ संसम हाँ अब देखेंगे तो अब देखेंगे यहाँ पर जो श्लोक में सन्यासम आया है ना संन्यासम अर्थ भाष्यकार ने किया परमार्थ संसम संसम का है परमार्थ संसम परमार्थ संसम करते वास्तविक संन्यास वास्तविक संन्यास क्या है तो उसको यम पद अर्थ क्या किया सर्व कर्म तत्फल परित्याग लक्षणम सभी कर्मो सभी कर्म तथा उनके फल का परित्याग रूप परमार्थ सन्यास, वास्तविक सन्यास क्या है कि सभी कर्म का त्याग और उनके फलों का भी सभी प्रकार के कर्मों का त्याग और कर्म के फलों का त्याग यह वास्तविक सन्यास है और कर्मी को सन्यासी क्यों कहते हैं क्योंकि कर्म फल की तृष्णा का त्याग करता है कर्म का त्याग करता है वो अब ध्यान देना तो सभी कर्म तथा कथ से क्या लेना सर्व कर्म सभी कर्म का त्याग तथा उनके कर्मों के फल का त्याग रूप वास्तविक संन्यास वास्तविक ऐसा लगाएंगे संिया है ना प्राहु क्रिया है क्रिया का कर्ता क्या है श्रुति स्मृति विधा श्रुति और स्मृति की विधता श्रुति और स्मृति के विद्वान ये विधा बहुवचना है ना प्र आहतु आहु बहुवचन का रूप है ना श्रुति स्मृति विदा इसका करता है लगाइए इसका अर्थ क्या होगा श्रुति स्मृति के ज्ञाता जिससे सर्व कर्म श्रुति स्मृति के ज्ञाता सभी कर्म तथा उनके परित्याग रूप परित्याग को परमार्थ सन्यास कहते हैं श्रुति स्मृति के विद्वान सभी कर्म तथा उनके फलों के परित्याग को परमार्थ संन्यास कहते हैं या परित्याग को वास्तविक संन्यास कहते हैं लग जाएगा श्रुति स्मृति के दिया था सभी कर्म तथा उनके फलों के परित्यागे को वास्तविक सन्यास कहते हैं परित्याग को परित्याग लक्षण परित्याग परित्याग लक्षणम कर यहाँ पर स्वरूप परित्याग लक्षणम का अर्थ है परित्याग स्वरूप या परित्याग को वास्तविक सन्यास कहते हैं तो यम संन्यासमिति प्राहु इसका क्या अर्थ हो जाएगा की श्रुति स्मृति के ज्ञाता सभी कर्म तथा उनके फलों के त्याग को वास्तविक संन्यास कहते हैं वास्तविक हाँ, या वास्तविक संन्यास ऐसा कहते हैं लगा लेना वास्तविक संन्यास कहते हैं अब हे पांडव तम योगम विद्य हे पांडव तम योगम विधि लगाइए जो है ना भाष के सारे। योगम श्लोक में आया है योगम करते क्या है यहाँ पर कर्मानुष्ठान लक्षणम ये कर्मानुष्ठान रूप योग कर्मानुष्ठान रूप है? योग और तम जो श्लोक में आया है तम कर्त्य करते हैं भाष्यकार परमार्थ ही कि हे पाए कि हे अर्जुन हे अर्जुन कर्मानुष्ठान रूप उस योग को या कर्मानुष्ठान रूप योग को वास्तविक सन्यास जानो तम से क्या लेना है परमार्थ सन्यासम कि कर्मानुष्ठान रूप योग को वास्तविक सन्यास जानो क्या जानो हाँ अब वास्तव में वास्तविक सन्यास कौन है जो ऊपर बताया ना तभी कर्मों का त्याग तथा उसके फल का त्याग ये वास्तविक सन्यास है और वास्तविक संन्यास किसको समझना है कर्मानुष्ठान रूप योग रूप तो मुख्य रूप से समझना है या गौड़ रूप से समझा जाएगा क्यों तो कर्मानुष्ठान रूप योग जो कर्मानुष्ठान है उसको सन्यास कैसे समझेंगे मुख्य रूप से या गौड़ रूप से हाँ तो मुख की मुख्य संन्यास तो वही हुआ ना सर्व कर्म तत् फल परिग लक्षण ये वास्तविक सन्यास है और कर्मानुष्ठान में रूप योग को जो वास्तविक सन्यास कहा गया है वो गौण रूप से कहा गया है अब लगाइए ये लगाइए यम प्राहु क्रिया है तो इसके कर्ता का ध्यान कर लेंगे श्रुति स्मृति के ज्ञाता सभी कर्म तथा उनके फलों का परित्याग को वास्तविक संन्यास कहते हैं श्रुति स्मृति के ज्ञाता यम से क्या लेना है सर्वकर्म फल परित्याग लक्षणम ये श्रुति स्मृति के ज्ञाता सभी कर्म तथा उनके फल के त्याग को वास्तविक संन्यास कहते हैं हे पांडव यहाँ पर योगम का पांडव कर्मानुष्ठ योग को तम विधि वास्तविक संन्यास वास्तविक हाँ तो मुख्य रूप से जानना है गौण रूप से ये ध्यान रखना अब देखो यहाँ पर संन्यास गौण रूप से नहीं नहीं मतलब वास्तविक सन्यास क्या है जो चतुर्थाश्रमी का होता है ये सभी कर्मों का त्याग और उनके फल का त्याग ठीक है ये तो हो गया वास्तविक संन्यास अभी जो कर्मानुष्ठान रूप योग है कैसे फल की तृष्णा त्याग करके जो कर्मानुष्ठान रूप योग किया जा रहा है तो उसको क्या जान जानो परमार्थ सन्यास जानो वास्तविक संन्यास जानो तो इसको जो वास्तविक संन्यास कह दिया कर्मानुष्ठान रूप योग को यह गौ रूप से कह दिया हाँ वास्तविक सन्यास कहा है किस रूप से बहुत रूप से कहा है तो भाष्य में अभी सब आएगा कैसे आएगा तो भाष्य देखेंगे प्रवृत्ति लक्षण से कर्म कर्मयोगे कि प्रवृत्ति रूप कर्म योग की कर्म योग कैसा है प्रवृत्ति रूप है कर्म योग है प्रवृत्ति रूप क्योंकि कर्मयोग कर्म में कर्म क्या है प्रवृति रूप होता है ना दान तप होम यज्ञ जितने भी प्रकार के कर्म है सब कैसे है प्रवृति रूप कर्म और उससे विपरीत क्या है उससे विपरीत है निवृति रूप पर निवृत्ति रूप है की प्रवृत्ति रूप कर्म ऐसा लगाना प्रवृत्ति रूप कर्म कर्मयोगी की या प्रवृत्ति रूप कर्म योगी की उससे विपरीत निवृत्ति रूप परमार्थ संस के साथ कैसी समानता को स्वीकार करके सामान्य क्या समानता समान शब्द से यदि क्या करेंगे भाव में तो क्या बनेगा सामान्यम और तल कर देंगे तो समानता तो सामान्यम करते समानता तो प्रवृत्ति रूप कर्मयोग की उससे विपरीत निवृत्ति रूप परमाप्त संन्यास के साथ कैसी समानता को स्वीकार करके कैसी समानता को स्वीकार करके तदभाव उच्चत्य करते हैं एकता कही जाती है एकता या तदरूपता कही जाती है ध्यान देंगे की प्रवृति रूप कौन है कर्मयोग प्रवृत्ति रूप कौन है तो प्रवृत्ति रूप कर्मयोग की शब्दों पर ध्यान देंगे प्रवृत्ति रूप कर्मयोग की उससे विपरीत किससे विपरीत कर्मयोग से विपरीत उससे विपरीत विपरीत निवृत्ति रूप परमार्थ संस के साथ कैसी समानता को स्वीकार करके एकता कही जाती है अब ध्यान देना कि समानता है ना कैसी समानता को स्वीकार करके तो किसकी समानता बोलो कर्मयोग की प्रवृत्ति रूप कर्मयोग की किसके साथ सन्यास के साथ क्या समानता ठीक है ना तो इन दोनों के मतलब प्रवृत्ति रूप कर्मयोग की निवृति रूप परमार्थ सन्यास के साथ समानता है तो किसी समानता के कारण एकता कही जाती है तदभाव है ना तदभाव कर एकता ये क्यों कही जाती किसी समानता कारण जैसे किसी बालक को सी कहे और प्राणी को भी सी कहते हैं तो किसी समान किसी समानता के कारण एकता ना, मतलब किसी समानता के कारण क्या एकता कि मतलब बालक को भी सी कही दिया। वही अभिप्राय है पंक्ति लग जाएगी इसी अपेक्षायाम ऐसी अपेक्षा होने पर ऐसी अपेक्षा होने पर एकदम उच्चत्य यह उत्तर कहा जाता है पंक्ति लगेगी एक बार और देखेंगे प्रवृत्ति रूप कर्मयोग की उससे विपरीत निवृत्ति रूप परमार्थ संन्यास के साथ कैसी समानता को स्वीकार करके एकता कही जाती है ऐसी अपेक्षा होने पर यह उत्तर कहा जाता है ठीक है क्योंकि एकता एकता तो हो गई ना कि पहले सर्वकर्म में उसके फल का परित्याग को परमार्थ संन्यास कहा और बाद में कर्मानुष्ठान रूप कर्मयोग को कह दिया है तो पहले तो निवृत्ति पहले किसको कहा निवृत्ति रूप परमाश कहा और बाद में वही प्रवृत्ति रूप कर्मयोग को भी कह दिया परमार तो उत्तर कहा जाता है उत्तर देखेंगे परमात्न्यासे न कर्मयोग से कर्त द्वारकम सादृश्यम अस्ति मतलब सन्यास के साथ कर्मयोगी की कर्ता के द्वारा समानता होती है सादृश्यम करते समानता सादृश्यम का क्या अर्थ है सदृश कर्त होता है समान और सदृश से भावा सादृश्यम सादृश्यम का भी अर्थ होता है समानता तो लगाएंगे परमार्थ सन्यास पर्मार्स्यास परमार्थ संन्यास के साथ कर्मयोगी की कर्ता के द्वारा समानता होती है किसके द्वारा कर्ता के द्वारा किसकी समानता कर्मयोग की किसके साथ है परमार्थ संन्यास के साथ हाँ समानता होती है इसलिए क्या कहते हैं एकता कही जाती है तो कैसे समानता होती है वो पंक्ति लगाएंगे ही करते क्योंकि जो परमार्थ संन्यासी है जो जो परमार्थ सन्यासी चतुर्थाष्टमी है ये मुख्य सन्यासी है क्योंकि जो वास्तविक सन्यासी है वह सभी कर्म तथा उनके साधनों का त्याग करने के कारण सभी कर्म तथा उनके साधनों का मतलब सभी कर्मों का त्याग कर दिया और कर्मों के साधनों का त्याग कर दिया क्योंकि ध्यान योग में बैठना है ना उसको हाँ वह सभी कर्म तथा सभी साधनों का त्याग करने के कारण सरोकर्म तदफल विषय संकल्प तो यहाँ त्याग किसका श्का था सभी कर्मों का त्याग और कर्म के साधनों का त्याग। मतलब सभी कर्मों का त्याग और सभी कर्म के दोनों का त्याग और आगे देखेंगे सर्व कर्म तटफल संकल्पम सभी कर्म और उनके फल को विषय करने वाला संकल्प है। तो संकल्प का अन्वय दोनों के साथ है मतलब ऐसा सर्व कर्म विषय संकल्प और तटफल विषय संकल्प मतलब सभी कर्मो का संकल्प सभी कर्मों को विषय करने वाला संकल्प कर्मों को विषय करने वाला संकल्प कैसे है कि मैं अमुक कर्म को कर रहा हूँ या मैं अमुक कर्म को करूंगा ये हुआ कर्म विषय संकल्प है और इस कर्म का या फल हमको प्राप्त हो यह कैसा संकल्प हुआ फल विषय संकल्प संकल्प का अन्वय दोनों के साथ है सर्व कर्म विषय संकल्प तथा तदफल विषय संकल्प कर्म विषय संकल्प समझते हैं कि इस कर्म को मैं करूंगा ये कर्म विषय संकल्प अब इस कर्म के अमुक फल को मैं प्राप्त करूंगा तो या फल विषय संकल्प सर्व कर्म में विषय संकल्प तथा उनके तत्फल संकल्प इसका एक विशेषण यहाँ पर है प्रवृत्ति हेतु काम कारण तो दोबारा देखेंगे कि क्योंकि जो वास्तविक सन्यासी है वो सभी कर्म तथा उनके साधनों का त्याग करने के कारण त्याग करने के वो किसका त्याग करता है फिर संकल्प का त्याग करता है सभी कर्म तथा उनके साधनों का त्याग करने के कारण किसका त्याग करता है संकल्प का त्याग करता है और संकल्प कैसा सर्वकर्म विशेष संकल्प तथा तो संकल्प का त्याग करता है अब इसी संकल्प का एक विशेषण और है प्रवृत्ति हेतु काम कारणम प्रवृति का हेतु प्रवृत्ति का हेतु क्या होती है कामना प्रवृत्ति का हेतु क्या होती है और कामना मतलब इच्छा और कामना का कारण क्या है संकल्प संकल्प प्रभु आया था जगह क्या तो वहाँ देख लेना जाकर संकल्प और काम की परिभाषा में हो कि प्रवृत्ति का हेतु प्रवृत्ति के हेतु इच्छा का कारण कर्मों में प्रवृत्ति का हेतु प्रवृत्ति का हेतु क्या है काम काम मतलब इच्छा प्रवृत्ति का हेतु क्या है इच्छा और इच्छा का कारण क्या है संकल्प इच्छा का कारण क्या है हाँ उस संकल्प का त्याग करता है दोबारा लगाएंगे आप इसको क्योंकि जो वास्तविक सन्यासी है वह सभी कर्म तथा उनके साधनों का त्याग करने के कारण है अब प्रवृति हेतु काम कारण को तो जोड़ने दो पहले कि कर्मों में प्रवृत्ति का हेतु इच्छा का कारण है प्रवृत्ति का हेतु क्या है इच्छा. इच्छा काम करते काम ना या इच्छा तो प्रवृत्ति का हेतु इच्छा और इच्छा का कारण क्या है तो प्रवृत्ति के हेतु इच्छा का कारण जो सर्वकर्म विषयक तथा तत्फल विषय संकल्प है उसका त्याग करता है उसका त्याग लग गया ए, क्योंकि जो वास्तविक सन्यासी है वह सभी कर्म तथा उनके साधनों का त्याग करने के कारण प्रवृत्ति के हेतु इच्छा के कारण सर्वकर्म विषय तथा उनके फल विषय संकल्प का त्याग करता है अच्छा अब ये जो है ना ये वास्तविक सन्यासी तो क्या है सभी कर्मों का त्याग किया और उनके साधनों का त्याग किया अब ये सर्वकर्म विषय संकल्प का त्याग करता है और सत् फल विषय संकल्प का हाँ मतलब सभी कर्मों के, का और उनके के का संकल्प का त्याग करूंगे फल के संकल्प का त्याग करता है यह संकल्प प्रवृत्ति के तु इच्छाओं के कारण होते हैं ये तो वास्तविक सन्यासी को बोला अब देखना ये जो कर्म योगी के लिए बता रहे हैं अयम कर्म योगी अपी या कर्म योगी भी कर्म कुरा योग कर्म को करते हुए ही अयम कर्मयोगी अपी या कर्म योगी भी कर्म को करते हुए ही कर्म को करते हुए ही यो लगाया है ना मतलब कर्म को छोड़ना नहीं है कर्म को करते हुए ही फल विषयक संकल्प का त्याग करता है फल विषयक संकल्प का त्याग करता है या केवल फल विषयक संकल्प का त्याग करता है किसका फल विषयक तो संकल्प का कर्म का और कर्म के साधन का त्याग करता है क्या हाँ uh. तो फल विषयक संकल्प का त्याग करता है इस प्रिय समर्थ हम इस अर्थ को दिखाते हुए कहते हैं या इस अर्थ को व्यक्त करते हुए कहते हैं अयम कर्म योगी या कर्मयोगी भी कर्म को करते हुए ही फल विषय संकल्प का त्याग करता है इस अर्थ को दिखाते हुए कहते हैं अब श्लोक देखेंगे तो अब ये ध्यान देना जो कर्ता के द्वारा ये कर्ता के द्वारा समानता कही गई है ना कर्मयोगी की परमात्म संन्यास के साथ तो समानता क्या है त्याग की समानता किसको लेकर हाँ त्याग को लेकर वास्तविक संन्यासी क्या करता है सभी कर्म और उनके साधनों का त्याग करता है, है? कर्म के संकल्प का त्याग करता है उनके फल के संकल्प को त्याग करता है और ये केवल क्या करता है फल विषय संकल्प का त्याग करता है तो त्याग को लेकर समानता हो गई ना उसने अधिक त्याग किया इसने कम त्याग किया पर समानता तो होगी ना त्याग के कारण है तो वही करता के द्वारा समानता होगी त्याग को लेकर के तो इसलिए इसको क्या बोल दिया है संयासी बोल दिया है और इसके कर्म को क्या कह दिया संन्यास इसके कर्म को क्या कह दिया सन्यास कह दिया श्लोक देखेंगे न ही असन्न संकल्प योगी भवती कश्चन ही क्योंकि असन्य संकल्प कश्चन योगी नी अस... करते क्योंकि असंस संकल्प की संकल्प का त्याग न करने वाला संकल्प का त्याग न करने वाला कश्चन कोई व्यक्ति संकल्प का त्याग न करने वाला कोई कर्मी योगी नहीं हो सकता है योगी हाँ मतलब ध्यान योगी नहीं हो सकता है ही करते क्योंकि क्योंकि संकल्प का त्याग न करने वाला कष्टन करते कोई कर्मी संकल्प का त्याग न करने वाला कोई कर्मी ध्यान योगी नहीं हो सकता है तो ध्यान योगी कौन होगा जो संकल्प का त्याग करेगा हाँ अब पंक्ति लगाएंगे तो त्याग करने के कारण ही इसको बोल दिया इस कर्मी को सन्यासी और इसके कर्म योग को क्या बोल दिया सन्यास पंक्ति लगाएंगे न ही ही करते असन्यास यमार्ट ठीक है क्या है यमार्ट असन््य संकल्पा को तो समझेंगे समास पर असंस्त संकल्प ए न सह असंस संकल्प समास का विग्रह क्या है असन्या संकल्प ए न सह असन्या संकल्प असन्या कर रहे अपरित असन्नता का क्या से अपरित और संकल्पा से लेना है फल विषिया संकल्प क्या फल संकल्प की फल संकल्प फल विषय क्योंकि जो जो कर्मी है ना कर्म करने वाला वो कर्म का स्वरूपता त्याग नहीं कर सकता है बल्कि उसके फल का हाँ उसके फल के संकल्प का त्याग कर सकता है ठीक है तो असंस्त संकल्पा इस समाज का विग्रह क्या असम्यस्ता संकल्पा ये ने कहा असम्यस्त संकल्प असम्यस्ता कर अपरित और संकल्प संकल्प कैसा तो फल विषय संकल्प फल विषय फल से संबंध रखने वाला संकल्प है और संकल्प का किया यहाँ पर अभिसन्धी अभिसंधि करते इच्छा या तो आग्रह कि फल विषयक संकल्प का त्याग ना करने वाला कश्चन करते कश्य कर्मी अपनी कश्य कश्य अपनी कर्मी मतलब कोई भी कर्मी होगी कोई भी कोई भी कर्मी कि फल विषयक संकल्प का त्याग ना करने वाला कोई भी कर्मी योगी नहीं हो सकता है योगी करते ध्यान योगी ध्यान योगी कौन होता है मतलब चित के चित के समाधान वाला या चित्त की एकाग्रता वाला तो फल के संकल्प का त्याग ना करने वाला कोई कर्मी चित्त की एकाग्रता वाला नहीं हो सकता है समाधान कर चित्त चित की तो चित्त की एकाग्रता तो समाधान का क्या हुआ चित्त की एकाग्रता वाला यहाँ पर भवती है ना तो यहाँ पर ना नहीं लिखा है क्या ना शुरू में लिखा है ना हाँ शुरू में ना लिखा है ना हाँ और उस ना और भगवती को लेकर के अर्थ कर दिया न सम्भवती ना, ना शुरू में लिखा है ना पैराग्राफ में ये भगवती को लेकर क्या लिखा न संभवती तो ये फल के संकल्प का त्याग ना करने वाला कोई कर्मी चित्त की एकाग्रता वाला योगी नहीं हो सकता है क्योंकि फल का संकल्प चित्त के विक्षेप का हेतु है चित्त के विक्षेप का हेतु कौन है तो चित्त विक्षेप हेतु तो किसका होगा फल के क्योंकि फल क्योंकि फल के, के संकल्प का चित्त विक्षेप हेतु अथवा कही क्योंकि फल का संकल्प चित्त के विक्षेप का हेतु है के रहते चित्त की एकाग्रता हो सकती है क्या और चित्त का विक्षेप रहते कोई योगी नहीं, नहीं हो नहीं सकता इसका कब हो सकता है जब उसके संकल्प को छोड़ेगा अच्छा अभी देखिए तो इसलिए भगवान कहते हैं ना कि फल के संकल्प का त्याग ना करने वाला कश्चन मतलब कोई कर्मी योगी नहीं हो सकता है या ध्यान योगी नहीं हो सकता है चित्त की एकाग्रता वाला नहीं हो सकता है तस्मात का है इस कारण है। या कश्चन कर्मी जो कोई कर्मी सं फल संकल्प कि फल के संकल्प का त्याग करने वाला होता है तस्मात का इससे ये लगा लेना इससे यह सिद्ध होता है क्या इससे यह या इससे यह हाँ इससे या, इस इस या वाक्य की समाप्ति पैराग्राफ की समाप्ति में क्या यही अभिप्राय अभिप्राय लिखा है, है ना इस या इससे या अभिप्राय व्यक्त होता है इससे या अभिप्राय क्या कि जो कोई कर्मी फल के संकल्प का त्याग करने वाला होता है जो कोई कर्मी फल के संकल्प का त्याग करने वाला होता है वह योगी होता है योगी का क्या अर्थ है ध्यान योगी वो कैसा होता है ध्यान योगी होता है अब फिर योगी के बाद विराम बना सकते हैं अच्छा रहेगा विराम होना चाहिए चित्त तो चित क्या है चित्त के विक्षेप का कारण क्या है फल का तो चित्त के विक्षेप का कारण फल के संकल्प का त्याग करने से चित्र के विक्षेप के हेतु फल के संकल्प का त्याग करने के कारण समाधान वन समाधान वाला होता है कौन कर्मी और समाधान वन का अर्थ है अविक्षिप्त चित्ता अविषिप्त चित्ता विक्षिप्त चित्ता चंचल चित्त वाला और अविक्षिप्त चित्ता का क्या अर्थ है एकाग्र चित्त वाला तो चित्त के विक्षेद के कारण या चित्त की व्याकुलता के कारण फल के संकल्प का त्याग करने के कारण वह योगी एकाग्र चित्त वाला होता है कैसा होता है एकाग्र चित्त वाला होता है हो गया आ, ये अभिप्राय है तस्मात तस्मात्प्राय उससे यह अभिप्राय सिद्ध हुआ अब देखेंगे एवं परमार्थ सन्यास परमार्थ सन्यास किसका है चतुर्थाश्रमी का जो कैसा है सभी कर्मों का परित्याग रूप तथा उसके फल का परित्याग रूप है और कर्मयोग की भी सन्यास कह दिया है ना कि कर्मानुष्ठान लक्षणम योगम की कर्मानुष्ठान रूप योग को परमार्थ संन्यास जानो कहा है ना तो यहाँ पर समानता कर्ता के द्वारा है ना लगाइए पंक्ति इस प्रकार परमार्थ संन्यास और कर्मयोग में इस प्रकार परमार और में कर्ता के द्वारा त्याग सामान्य की त्याग रूप समानता की अपेक्षा करके, कर अप करके। करते क्या क्या और त्याग रूप समानता की अपेक्षा करके कर्ता के द्वारा क्या हुई त्याग रूप समानता त्याग दोनों कर रहे हैं वो सबका त्याग कर रहा है ये केवल फल के संकल्प का त्याग कर रहा है इस प्रकार परमार संस और कर्मयोग की कर्ता के द्वारा त्याग रूप समानता की अपेक्षा करके त्याग रूप समानता की अपेक्षा करके यम संन्यासम योगं तम विदि पांडो इस प्रकार कर्मयोग की स्तुति के लिए कर्मयोग की स्तुति के लिए कर्मयोग का संन्यास मेरा कर्मयोग की स्तुति के लिए कर्म योग का क्या कहा कर्मयोग का संन्यासत्व कहा अर्थात कर्मयोग को संन्यास कहा है तो क्यों कहा है योग की स्तुति करने के लिए इससे किसी बालक की स्तुति करने के लिए उसको क्या कहते हैं सिंह तो तो ये किसी समानता को लेकर होता है ना क्या वीरता क्रूरता को लेकर लेकिन मुख्य रूप क्या तो उसी कर्मयोग नहीं है पंक्ति लगेगी इस प्रकार परमार्थ संन्यास तथा कर्मयोग परमार्थ संन्यास तो वास्तविक संन्यास इस प्रकार वास्तविक संन्यास और कर्मयोग की कर्ता के द्वारा त्याग रूप समानता की अपेक्षा करके यम सन्यासामिति संसम तम विद्धि पांडव इस प्रकार कर्मयोग की स्तुति के लिए कर्मयोग का संयास कहा गया ठीक है अब ध्यान देंगे आगे ध्यान लगेगा हाँ इसलिए उसको इस के लिए कहा गया है पंक्ति लगाना ध्यान योग ध्यान योग का बहिरंग साधन ध्यान योग का अंतरंग साधन सम्लोक में आएगा ना आर वृक्षम कर्म उचित है, तो यहाँ पर कर्म कारण कहा गया है किसका ध्यान योग का तो ध्यान योग का जो कारण कर्म है वो कैसा कारण है बजरंग कारण बजरंग साधन पंक्ति लगाएंगे कि ये फल निरपेक्षा कर्म योग की फल की अपेक्षा ना करने वाला कर्म योग या फल की इच्छा से रहित होकर किया जाने वाला कर्म योग है। ध्यान योग का बहिरंग साधन है ध्यान योग का और अंतरंग साधन क्या है समा, क्या है उसी श्लोक में समा आएगा कि फल की फल की इच्छा से रहित होकर किया जाने वाला कर्म योग, ध्यान योग का बहिरंग साधन है अच्छा यती हुआ ना तम इष्टत्वा, तम का क्या अर्थ है योग इसलिए इसलिए कर्मयोग की संयास न स्थिति करके या कर्मयोग की संन्यास रूप से प्रशंसा करके कर्मयोगी की संन्यास रूप से तो कर्मयोग को जो सन्यास कहा है यह वास्तव में कहा है कि प्रशंसा के लिए कहा है हाँ प्रशंसा के लिए उसको बढ़ा चढ़ाकर कहा इस पर या इसलिए कर्मयोगी की संन्यास रूप से स्तुति करके या कर्मयोगी की संन्यास रूप से स्तुति करके प्रशंसा करके अरुणा अब अब कर्मयोग का ध्यान योग साधन कहा जाता है ध्यान योग का साधन कौन साधन कौन है कर्म योग, ध्यान योग का साधन साधन कौन हुआ और साध क्या है उससे ध्यान योग तो ध्यान देना ध्यान योग का साधन कर्म योग, तो ध्यान योग का साधन कर्म योग कहा जाता है ध्यान योग का साधन तो ध्यान योग का साधन कर्म योग, तो ध्यान योग साधनत्व कर्म तो किसका कि कर्मयोग का ध्यान योग साधनत्व कहा जाता है साधन ध्यान योग बन रहा है क्या नहीं। सुन। नहीं। हाँ तो शब्दों का तो ठीक से करना मालूम होना चाहिए ध्यान योग साधन नहीं है ये कर्म योग का ध्यान योग साधन है तो कहा जाता है या तो कर्म योग ध्यान योग का साधन कहा जाता है दर्शिया अधिकार से कथित अब पढ़ो आरुक्षो आर मुनि योगम कर्म कारणम उचित योग दस समण उचित दे। यहाँ देखेंगे आरुक्ष आर मुने योगम कर्म कारणम उच्ते योगम आर वृक्षा मुने कर्म कारणम योगम उच्चते योग पर आरूढ़ होने की इच्छा वाले योग पर आरूढ़ होने की इच्छा वाले मुनि के लिए यह कर्मी का प्रकरण है ना तो मुनि कह दिया है क्योंकि कर्म फल का त्याग करता है वो कर्मी इसलिए उसे क्या कह दिया मुनि तो पंक्ति लगाएंगे योग पर आरूढ़ होने की इच्छा वाले मुनि के लिए कर्म को साधन कहा जाता है कर्म को कैसे मुनि के लिए योग पर योग पर होने की इच्छा वाले मुनि के लिए कर्म में साधन कहा जाता है कर्म क्या कहा जाता है कारणम कर साधन कर्म को साधन कहा जाता है कर्म किसका साधन है योग पर आरूढ़ोने का योग पर आरूढ़ होने का कारण है योग पर होग पर आरूढ़ होने की इच्छा वाले मनुष्य के लिए कर्म को साधन कहा जाता है कर्म किसका साधन है योग में होने होने होने का का की इच्छा नहीं का। पर इच्छा करने ऐसा लगाएंगे योग पर होने की इच्छा करने वाले के लिए योग पर आरूढ़ होने की इच्छा करने वाले मुनि के लिए मुनि के योग पर आरूढ़ होने की इच्छा करने वाले मुनि के लिए कर्म साधन कहा जाता है कर्म को साधन कहा जाता है किसका साधन योग पर आरूढ़ होने का अब आगे क्या है योगा दस, दस योग यो पर योगा हुए उसी व्यक्ति का पहले तो आरूढ़ होने की इच्छा है तो किसे साधन बता दिया कर्म को और कर्म करते करते जैसे जैसे होगी वो क्या होगा योग में आरूढ़ हो जाएगा तो योग पर आरूढ़ होने के बाद में फिर कर्म करनी है क्या तो बताते हैं योग पर आरूढ़ हुए उस व्यक्ति के लिए ही सम साधन कहा जाता है क्या साधन कहा जाता है फिर तो करना है उसको कर्म नहीं करना है बल्कि क्या करना है सम सम का किया है कर्मों से निवृत्ति तो लगाइए यह यहाँ पर आरु रुक्षो है ना? तो आरु रुक्षो, मुने ये है ना तो उसी का विशेषण है ऐसा करना योगम आरु रुक्षो, हो। आर, आरु रुक्षो क्या योगम आरु ऐसा नहीं करना आरु रुक्षो क्योंकि आरु रुक्ष आरु रुक्षरिक है और षठीन में क्या बनेगा आरु रुक्षो आयोगम आरू वृक्ष ऐसा ही अनुय करना तो अब देखेंगे भाष्य में आर उम इच्छता आरु रुक्षोह का क्या अर्थ किया है आर ओडुम होने की इच्छा करने वाले के लिए आरूढ़ होने की इच्छा करने वाले के लिए अर्थात अनारूढ़ के लिए अर्थात मतलब अनारूढ़ है, है किन्तु आरूढ़ होने की इच्छा करता है केवल अनारूढ़ हो और आरूढ़ होने की इच्छा न करे तो होगा क्या हाँ मतलब अनारूढ़ हो और योग पर आरूढ़ होने की इच्छा करे तो अनारूढ़ आगे है ध्यान योग में स्थिर ध्यान योग में स्थिर होने में असमर्थ क्या कहेंगे ध्यान योग में स्थिर रहने में असमर्थ व्यक्ति के लिए ध्यान योग में स्थिर ध्यान योग में स्थिर रहने में असमर्थ व्यक्ति के लिए यह अनारूढ़ है ध्यान योग में स्थिर रहने में असमर्थ व्यक्ति के लिए यदि वो योग में आरू होने की इच्छा कर रहा है तो उसके लिए किसे साधन कहा जाता है कर्म को कस से कस आरु वृक्षो हो आरू डोने की इच्छा वाले किसके लिए आरू होने की इच्छा वाले किसके लिए तो यहाँ पर बताया गया मुने हैं मुने कर्थ है करुफल संयासी ना हाँ कर्म फल का त्याग करने वाले के लिए करुफल का तो आरु कस से आरू तो आरू होने तो की इच्छा वाले किसके लिए मतलब आरू होने की इच्छा कैसा व्यक्ति करेगा तो कर्म फल का त्यागी और कर्म फल को चाहता है यदि तो फिर वो योग पर आरूढ़ आरूढ़ेगा कि मतलब क्या तो हो। योगम योग पर आरूढ़ होने की इच्छा वाले मनुष्य के लिए योग पर आरूढ़ होने की इच्छा करने वाले मनुष्य के लिए योग में आरूढ़ होने का साधन कर्म कहा जाता है योग में आरूढ़ होने की इच्छा करने वाले मनुष्य के लिए योग में आरूढ़ होने का साधन कर्म कहा जाता है तो यहाँ कारणम का क्या अर्थ है साधनम यहाँ योग से लेना है ध्यान योग योग से क्या लेना है हाँ ध्यान योग लेना है आगे लगाएंगे योगा योगारूढ़ पुनः तस् योग योग पर आरूढ़ वे पुनः उसके लिए ही जब कर्म करते करते चित्त शुद्धि हो गई मन उसका एकाग्र हो गया तो क्या होगा वही व्यक्ति योग में आरूढ़ हो जाएगा पुनः उसके लिए सम को साधन कहा जाता है समा करते उप समा, उप समा करते उपसमा उपसमा सरु कर्म समाकर्थ सरु कर्म समाकर्थ है सभी कर्मों से कारणम कारणम करते यहाँ पर साधनम और किसका साधन से साधनम योग पर आरूढ़ का साधन योग पर ये नहीं, ये नहीं एक मिनट से ना ठीक है योगा है योग पर आरूढ़ रहने का साधन योग में आरूढ़ रहने का साधन किसे कहा जाता है फिर बाद में सम का अर्थ है सभी कर्मों से निवृत्ति सम का उप सभी कर्मों से निवृत्ति योग पर आरूढ़ रहने का साधन कहा जाता है उसी व्यक्ति के लिए है पहले कर्म बाद में सम अब बताते हैं यावत यावत कि जितना यावा कर्म से जितनी जितनी उपरामता होती है कर्मों से जितनी जितनी कर्मों से जितनी जितनी क्या होती है कर्मों से उपरामता होती है उतना उतना परिश्रम से रहित जितेंद्रीय व्यक्ति का चित्त एकात्र होता है उतना उतना परिश्रम से रही थी जब कर्मों से उपराम होगा तो उसको कोई शरीर की थकावट होगी क्या हाँ तो उसको क्या बोला थकावट से रहित या परिश्रम से रही थे? उतना उतना परिश्रम से रही थे जितेंद्रीय मनुष्य का चित्त एकाग्र होता है कैसे मनुष्य का जितेंद्रीय मनुष्य का चित्त एकाग्र होता है तो कर्म को छोड़कर बाद में स्तंभ करना तथा सती वैसा होने पर वह व्यक्ति शीघ्र योगा हो जाता है वह व्यक्ति शीघ्र योगा हो जाता है क्या व्यासेन तथा उक्तम और व्यास देव ने वैसा ही महाभारत में कहा है और व्यास देव ने वैसा महाभारत में कहा है न अस्ति ब्राह्मण के लिए ऐसा कोई दूसरा वित्त नहीं है अपरम दूसरे का अध्ययन कर लेना ब्राह्मण के लिए ऐसा कोई दूसरा वित्त नहीं है वित्त करते साधन या धन दूसरा कोई ऐसा साधन नहीं है यथा जैसी एकता एकता का अर्थ समझे ना सर्वत्र एकत्व बुद्धि या सर्वत्र आत्मिकत्व बुद्धि सर्वत्र हाँ सर्वत्र एकत्व बुद्धि कैसी एकत्व आत्मिकत्व बुद्धि ये सभी जगह एक परमात्मा है ऐसी बुद्धि को क्या क्या कहाँ पर एकता एकता का अर्थ है एकत्व बुद्धि सर्वत्र आत्मिकत्व बुद्धि सभी जगह एक आत्मा है ऐसी बुद्धि एकत्व बुद्धि और समता का अर्थ है समत्व बुद्धि और सत्यता सत्यता का अर्थ है क्या आपका भाषण शीलम शीलम कर सुंदर स्वभाव अच्छा स्वभाव और स्थिति स्थिति स्थिति का क्या है? और दंड निधान है दंड को रोक देना साथ अहिंसा और आर्जवम करते सरलता और तत तत क्रियाभ्या क्या तथा तथा क्रियाभ्या उप्रमा और उन उन क्रियाओं से उपरती या निवृत्ति तो सबसे बड़ा वित्त सबसे बड़ा ब्राह्मण के लिए की ऐसा कोई दूसरा साधन नहीं है तो साधन क्या एकता एकता का का एक बुद्धि। एकता करता है एक आत्मा है ऐसी बुद्धि और समता करते समत्व बुद्धि सत्यता करते सत्य भाषण शीलम करते अच्छा स्वभाव स्थिति कर स्थित या स्थिरता दंड निधान करते दंड को रोकना अर्थात अहिंसा और सरलता और चार तथा तथा क्रियाव्या और उन उन क्रियाओं से उपरती या निवृत्ति तो यही क्या है कि सबसे अच्छा साधन है ओम पूर्णमद पूर्णमीदम पूर्णमद